सहना सहनु भुनक्तु, सह नव सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मेषा वह ओ शांति शांति शांति अनुवादी तेरहवी कक्षा पंद्रवा अभ्यास चलेगा इसमें शब्दों में पहले अकारांत शब्द दिए हैं तो पाक पच धातु से घय प्रत्यय करके बनता है पाक शब्द पुल्लिंग में आता है घय प्रत्या शब्द प्रायः पुल्लिंग में आते हैं सूत्र है लिंगानुशासन का घयंत और उसके आगे है घाजन तश्चे तो तीन प्रत्यय आगे घय घए प्रत्यांत है, घा, है। नपुंसलिंग के दो शब्द दिए आगे शयन गमन है पठन दान तो ये सब भाव में बनते हैं नपुंस के भावे कत और आगे है ल्युट च तो लिट में भावे की अनुमति भी आ रही है नपुंसके की भी आ रही है तो ये नपुंसक लिंग में बनते हैं वस्त्र शब्द ये भी नपुंसक लिंग में आता है और ऐसी आयुष्यम आयुष्य कुशल भद्र ये सब आशीर्वाद अर्थ में है क्योंकि आयुष्य का अर्थ है आयु वाला तो किसी को आयु वाला कहा जाएगा तो ये आशीर्वाद के रूप में भी आएगा धातुओं में गर्ज धातु दी है गर्जना इसका अर्थ होगा तो ये आती है शब्द अर्थ में क्या है इसके साथ में और गर्ज शब्द कुछ और भी है ना गर्जन ये भुहादीगढ़ में भी तो आई हुई है और चुरादीगढ़ में भी है गर्ज गर्ज, गर्ज शब्द ही तो है है तो गर्ज शब्द है शब्द अर्थ में और आगे है मूर्छ धातु तो ये धातु मूर्छ ये मूर्छित होने अर्थ में आती है और ये मिलेगी आपको मूर्छ मूर्छा मोह हो समुच्छराय होब्द है हाँ, चिलादी गण की बोल रहा मैं यहाँ भुआ गण वाली का लेना है आपको हाँ। तो मूर्छा मोह समुच्छराय हो ये भी उसी की है भुआ गण की तो वैसे तो मूर्छ है हर स्व कार्य काफी सारी है किसमें में जो कौन से पृष्ठ पर सात पर सात पर आप और कहीं पहुंच गए हम धातु कौन सी ढूंढ रहे हैं तो है हम धातु कौन सी ढूंढ रहे हैं बस आप ढूंढ रहे हैं शब्दार्थक सारी तो शब्दार्थक तो बहुत मिल जाएंगे यही क्या सबसे अधिक होती हैं है गद त्यक हैं सबसे सबसे अधिक अधिक हैं हैं और और में भी और धातु में तो एक सूत्र अकेला ही इतना लंबा है जिसमें धातुओं की भरमार है उख उखी वख वख़ी मख मखी नी रख रखी लख लखी इख इख इखी, इखी, इखी वलगु रगी लगी अगी मगी तगी, तगी, श्रगी, इगी लिगी गत्य एक तो श्वास में शायद बोल भी ना पाएगा तो हैं एक और गत्यर्थक ज्यादा है मैंने कहा न तो मूर्स धातु है ये हृस्व कार तो दीर्घ तो बाद में करेंगे इसमें क्योंकि रेप की उपधा को दीर्घ हो ही जाता है तब बनेगा मूर्छति ऐसे ही श्री दातु तो ये आश्रय लेना श्री सेवायाम सेवा करने अर्थ में आती है श्री की वो री री है ये हृस्वीकार है आप उच्चारण की दृष्टि से मत देखो क्या बोल रहे हैं भ्री तो डुभ्री धारण पोषण ये तो ये पालन करने अर्थ में आती है हुँ? और श्री श्री गतु गत्यर्थक है ये चलना और वे धातु है में ही है वे तंतु संताने तंतुओं का संतान यानी कि बुनना इंग्लिश में क्या आता है बुनने के लिए देख लो है यही अरे वे है वी कर लो संप्रसारण उसको प्रसारण क्यों वी है ना वी और ये दिया है इन्होंने भूयात, ये का ही रूप है? और में जो दे रहे हैं ये रूप ही दे दिया है सीधा। में जरूर बनाएंगे भूयात भूयास्ताम भूयासु तो जब किसी को आशीर्वाद देंगे तो आशीर्ग लकार का ही तो प्रयोग करना चाहिए अथवा लोट लकार के जो दो रूप बनते हैं प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में उसमें तातंग वाला रूप प्रयोग करना चाहिए वो भी आशीर्वाद अर्थ में ही होता है तो ही ओस तातंग आशीषी अन्य तो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो भूयात आयुष्मान भूयात भव नहीं बस लोग कहते हैं आयुष्मान भव ये वाक्य बहुत चलता है लेकिन विचार करने की बात है कि हम ये कह रहे हैं आयुष्मान भव बोल करके सामने वाले से कि आयुष्मान हो जा तो आयुष्मान हो जा अब ये वाक्य एक अलग है और उसमें क्या है आयुष्मान आयुष्मान भूयात्म कि मेरी ऐसी कामना है तू आयु वाला दीर्घ आयु वाला बने क्योंकि हम व्यवधान तो डाल नहीं सकते ईश्वर की व्यवस्था में या किसी के कर्मो में लेकिन कामना अपनी प्रकट कर सकते हैं इच्छा अपनी प्रकट कर सकते हैं तो इच्छा वाला ही कर्म बनेगा आशीर वहान आशीर्वाद ये इसीलिए शब्द बोले जाते हैं तो आशीर्ष का अर्थ होता है कामना इच्छा आंग शासु, इच्छायाम इच्छा अर्थ में ही बन है धातु ही है। आंग उपसर्ग पूर्वक सास धातु का हम जब प्रयोग करते हैं तो इच्छा अर्थ में आती है ये और इसी धातु से बनता है आंग उपस लगा करके आशीह आशीर आशीष तो तो आयुष्मान भवो भूयात भूयात हम्म वैसे तो कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है आयुष्मान भव से अर्थ ये लेंगे फिर हम अब यहाँ कामना वाली बात नहीं है यहाँ सामने वाले को निर्देश दे रहे हैं कैसा निर्देश कि तू जीवन में ऐसे कर्म करना जैसे आयु बढ़े यानी तू आयु वाला हो जा अब वो कैसे होगा तो आयुवर्धक जो कार्य हैं, वो करने से होगा तो उन कार्यों को करने का निर्देश है अब और वहां जो है आयुष्मान भूयात ये ईश्वर की तरफ संकेत जा रहा है कि हे परमात्मा मेरी ऐसी कामना है ये सामने वाला व्यक्ति अधिक आयु को प्राप्त करे अपनी कामना प्रकट कर दी कि कामना तो हम ईश्वर से ही प्रकट करेंगे और किससे करेंगे यद कामस्ते जो महा यही तो है अब मान लो परमात्मा उसको आयु वाला कर दे बढ़ा दे उसकी आयु और हमने कामना की थी तो उसमें खर्चा किसका होगा हो गया। तो क्या बात है करते हैं हम करना चाहिए हमारा पुण्य यदि थोड़ा बहुत कम हो रहा है और हमारे लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति है जिसकी हम चाह रहे हैं आयु बढ़े इसकी और हम दे दे थोड़ा सा खर्च कर भी रहे हैं तो हम उसमें हानि क्या करते नहीं है क्या भाई दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं किसी को आप सहायता कर रहे हो दान दे रहे हो वस्त्र दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो क्योंकि उसको आप अच्छा मान रहे हैं पात्र मान रहे हैं तो पात्र हम किसी को मानते हैं तो अपनी वस्तुओं में खर्च करते हैं व्यय करते हैं भाई पुण्य भी एक, एक हमारा ही संपत्ति है और ये अन्य वस्तुएं धन इत्यादि ये संपत्ति तो है तो हम उसको दे रहे हैं जैसे ये वस्तुएं देते हैं तो उधर से नहीं दे सकते क्या ये ये आशीर्वाद आशीर्वाद देते हैं बुरा आदमी भी आप और कहीं पहुंच जाते हो जो प्रगण से बाहर निकल जाते हो वो तो है, लेकिन कौन सा है ये? अब देखना जो फलीभूत हो जाए वही अपनी माहौल लगा लेना है अच्छा आदमी तो होगा ही आपने किसी बुरे को दिया है आशीर्वाद और आपने अगर दिया है बुरे को आशीर्वाद स्वयं ही पाप कर्म कर लिया चलिए तो भूयात शब्द का वहां प्रयोग करेंगे आशीर्वाद अर्थ में आगे इन्होंने अव्यय दिए हैं समक्ष हुँ? समक्षम सामने ऐसे ही मध्य ये अव्य है या सप्तमी का एक क्वेश्चन है हैं कैसे पता और पढ़ चुके हो आप लोग पढ़ चुके हो पहले अध्याय में मध्य पदे निवचने तो पाणनी ने इसको एकांत निपातन किया है ये वहां है निपात, निपात के अधिकार में प्राग्रीश्वरा निपाता है उसी के अधिकार में है अगले पृष्ठ पर पहले ही कॉलम में मध्य पदे निवचने कर्म प्रवचनीय संज्ञा के प्रकरण में मिल गया <coughs> अक्षरधा ही कंठ न होने से बड़ा वैसा लगता है लाचारी सी जैसे कोई गरीबाई आ गई हो जीवन में गरीब आदमी होता है ना बेचारा तो जैसे वो अपना अभाव ग्रस्त अपने को अनुभव करता है तो वही अनुभव होता है कंठस्थ सूत्र न हों तो और सूत्र कंठस्थ हो तो लगता है हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है हम तो धनवान है मिला तो लेकिन देर में तो मिला तो देर है पहले कॉलम में तो तो जाएंगे वो तो? जो करेगा उसको हो जाएंगे अब किसी ने भोजन किया और हम प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आपका पेट कैसे भर गया तो भर गया क्या भाई भूख खाना खाया था इसलिए भर गया तो सब जगह ये घटेगा जो करेगा वो पाएगा जिन खो जा ते पाएंगे अब हाँ, गहरे पानी में घुस नहीं रहे हो तो क्या मिलेगा फिर तो समक्ष है मध्य ये एक ही रहेगा इसको सप्तमी का मत मान लेना वो ठीक है कि सप्तमी में भी हम प्रयोग कर लें बात अलग रही लेकिन ये निपातन अव्यय के रूप में भी आता है अंतर शब्द है ये अंतर जब प्रयोग करेंगे तो विसर्ग जहां संभव है वहां होंगे नहीं संभव नहीं हो पाएंगे ये अंतर अर्थ में आता है अंतकरण बोलते हैं नहीं जी तो अंदर का करण अंतकरण हिंदी में यही बन गया बिगड़ के अंदर तुद्दा कर दिया है क्योंकि घोष वाले शब्द बोलना सरल होता है अघोष की अपेक्षा अघोष है दघोष है तो तुद्दा कर दिया और बोलने में देखो त सरल लग रहा है कि द वृद्धरा तईच सही लगता है कि वृद्धरा तई सरल कौन सा लग रहा है बोलने में अब तइच बोल के देखो बड़ा रूखा रूखा सा लग रहा है हुँ? तो संधियों के नियम होते ही ऐसे हैं ये जलाम छोनते कितना अच्छा कार्य करता है हमें एक सरलता देता है बोलने में झलाम शुनते नहीं तो तकार को तकार किया था वा? भाई मूल स्वरूप में तकार ही था वृद्धरा तईच ये बनता लेकिन झलन सुनते आ गया सहायता करने के लिए क्या आपको यह अच्छा लग रहा है ऐसे बोलो अचंत और अजंत तो अंत अंदर अंतरे ये भी अव्यय है और अंतर अर्थ में ये भी आता है अंतरा भी आता है आकारांत पीछे आ चुका है शायद अंतरा तो आम च मामच अंतरा कमंडलू आया था क्या पीछे आ, अंतरा तो अंतरा है अंतरे है अंत है ये सब अंतर अर्थ के लिए आते हैं शम शब्द कुशल अर्थ में आता है इसीलिए शंकर बोलते हैं परमात्मा को वो कुशल करता है सबका कल्याण करता है और सुख अर्थ में भी बोलते हैं इसको शनो मित्र सम वर्ण पूरा शांति करण शम शम शब्द से भरा हुआ है हर मंत्र में आया हुआ है और वेदों में ऐसे ऋग्वेद में बाईस बीस शब्द आते हैं ऐसे जो सुख के वाचक होते हैं विंशति ही सुख ना मानी उसमें शम शब्द भी है उन्नीस और भी है तो शम ये कुशल अर्थ में ऐसे ही आगे विशेषण दिए हैं ये घ सेक्शन में तुल्य सदृश और सम और तीनों का एक ही है लेकिन ये अपने अपने विशेष के अनुसार लिंग और वचनों को विभक्तियों को लाएंगे ठीक है इसलिए इनका कोई अपना लिंग विभक्ति वचन नहीं है वो तो एक प्रतीक के रूप में हम प्रथमा व्यक्ति और पुल्लिंग इत्यादि रख देते हैं तो तुल्य है सदृश है समह ऐसे चलिए आगे तो ये आज इसमें विभक्ति के प्रकरण में ष्ठी व्यक्ति का ये प्रयोग करेंगे और पिछले अभ्यास में भी ष्ठी व्यक्ति का ही चल रहा था तो इसमें आज जो सूत्र आ रहा है ये काफी मुख्य सूत्र है और आप लोग पढ़ चुके हैं इसके लिए कर्तिकर्मणो हों कृति पढ़ लिया है अभी नहीं पढ़ा है नहीं दूसरे अभी तो आएगा दूसरे अध्याय में तो कर्तिकर्मणो कृति यानी कर्ता और कर्म ये तो हो गई ष्ठी तो कर्ता और कर्म में नहीं सब व्यक्ति का अधिवेशन कर्ता और कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है षष्ठी व्यक्ति ठीक है लेकिन कब होती है तो कहा कृति कृदंत प्रत्यय पर रहते अब ये जो सूत्र है कृदंत प्रत्यय परे रहते तो इससे अर्थ ये निकलता है कि ये जो आगे कृदंत शब्द आएगा उसका जो कर्ता और कर्म है कृदंत शब्द धातु से बनाएंगे हम जी। तो धातु का कर्ता भी होता है धातु का कर्म भी होता है तो जो कृदंत आगे बोलने जा रहे हैं हम उसी का जो कर्ता और कर्म है उसमें सृष्टि कर्ता है ये जैसे उदाहरण के लिए शयन शब्द ले लो शयन का अर्थ क्या है सोना अभी आया था इसमें शयन माने सोना अब किस धातु से बनाया हमने शी तो शी से शयन बनाया तो शयन शब्द कैसा हो गया ये कौन सा प्रत्यय किया ल्युट और ल्युट प्रत्यय है कृत तो शयन शब्द हो गया कृदंत अब इस कृदंत शयन शब्द का कर्ता कौन है शी धातु का कर्ता कौन है सोने की क्रिया जो करेगा वो उसका कर्ता होगा तो मान लो बच्चा सो रहा है बच्चे बच्चा क्रिया कर रहा है सोने की तो बच्चा हो गया कर्ता शिशु शिशु हो गया कर्ता अब हमें बोलना है वाक्य शयन शब्द बोलते हुए बोलना है तो कैसे बोलेंगे अब शिशोह शयनम बच्चे का सोना तो शिशोह में ष्ठी व्यक्ति करती इसने कर्तृ कर्मण होती ने तो ये कर्ता में ष्ठी हुई या कर्म में ष्ठी हुई कर्ता में।, में गमन क्रिया राम ने की है तो रामस्मनम राम का जाना ये गम धातु करता हो गया राम ऐसे अन्य वाक्यों में हम जब कोई धातु नहीं उठ रही होती है मस्तिष्क में किसी बात को कहने के लिए किसी अर्थ को कहने के लिए तो हम क्री धातु का प्रयोग कर देते हैं प्राय और क्री धातु का प्रयोग करके शब्द को थोड़ा बढ़ाते हैं जैसे हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है या कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है अब पुस्तक पढ़ता है और पठ धातु का रूप हमें किसी लकार में नहीं बना पा रहे हैं तो ल्यूट प्रत्यय लगा कर रूप बनाना सरल होता है पठन बोल दिया पठन जो है सब बोल देंगे पठती सब कोई नहीं बोल पाएगा चलो पठती प्रसिद्ध धातु है हम और ले सकते हैं कोई भी तो इस अवस्था में अब क्या करेंगे हम पठन तो बोल दिया अब क्या बोलेंगे आगे करुति करोती मैंने बताया था ना ये कैसी धातु है ये जैसे सब्जियों में <laughs> तो पठनम करोती गमनम करोती हसनम करोती भोजनम करोती कार्यम करोती है आरोहणम करोति अवरोहणम करोति ती नहीं बोल सकते हैं इसको वार्तालापम करोति अध्ययनम करोति कहीं भी बोल दो इसको अब जो हम अन्य शब्द साथ हम बोल रहे हैं ये सब क्या है कृदंत और इनका जो अब कर्म होगा या कर्ता होगा उसमें षष्टि हो जाएगी जैसे पुस्तक का पठन करता है यहां कर्म में ष्टि होगी पुस्तक पठनम करोती और अगर हम सीधे पठधातु को ही बोल दें लकार ला करके अब ये कर्म हो गया अब ऋष्ठी नहीं होगी इसमें क्यों क्यों नहीं हुई अब नहीं। अब हमने पुस्तक से पठती क्यों नहीं कहा आप बताइए क्यों नहीं कहा मैंने जन से पूछा उन्हीं को बोलने दो ना तो पुस्तक से पठनमें पुस्तक से पठाती क्यों नहीं बोला क्योंकि पठधातु का तो कर्म है ही फिर भी और ये ये कर्म ही तो करता है षष्ठी के कर्म में करता है ये और पठती कृदंत है नहीं क्रिदंत है। क्यों नहीं है पढ़ती अगला प्रश्न फिर ये बनेगा तीसरे अध्याय में आता है लठलकार लठ के स्थान में तीसरे अध्याय में आता है तिप्त सूत्र तिप्त चौथे पाद में आता है कृत संज्ञा कौन करता है सूत्र तीन क्या अर्थ है इसका अतिंग अतिंग भिन्न भिन्न भिन्न है है है और ये है। मतलब आतिंग आतिंग भिन भिन? भिन है। तो, तो फिर पहले पीछे की कहा पहुंच गई थी आप ऐसे <coughs> तो वाक्यों में भी हम इस प्रकार से प्रयोग कर देते हैं जैसे पीछे वाक्य आए थे ना कि रक्षा करता है किसकी बालक की रक्षा करता है राज्य की रक्षा करता है तो मैंने कहा था ना कि अगर हम रक्षा की संस्कृत अलग से बनाएंगे और करोति लगाएंगे तो रक्षा हो गया क्रद अब रक्षा धातु का जो कर्म है उसमें षठी करेगा ये तो बालक रक्षाम करोति रक्षा हमने बोला है अब कैसे है कृदंत रक्षा कैसे है रक्षा से अप्रत्यय होगा गुरुशहला स्त्री आम कितन के अधिकार में फिर टाप करेंगे हुँ? गुरुच्च हल धातु गुरुमान होनी चाहिए और हलंत तो हो तो रक्ष में गुरु है संयोग आगे आ रहा है हलंत तो क्यों है है शकारंत में आ रहा रक्षा और सीधे रक्षा का प्रयोग करेंगे या रक्षाति तो बालक कर्म ही रहेगा फिर बालकती कर्म तब भी था कर्म अब भी है देखो बालक से रक्षा करो तो यहां भी बालक कर्म है रक्ष धातु का और बालकम क्षति यहां भी बालक कर्म है रक्ष धातु का लेकिन एक स्थान पर षठी बोल रहे हैं एक स्थान पर द्वितीया बोल रहे हैं यानी कर्म दोनों स्थान पर है वो तो एक स्थान पर कर्म में द्वितीया है एक स्थान पर कर्म में षी है कर्म में अंतर न्याय ध्यान रखना कारक वही है ये आप ये मत समझ लेना कि जो शेष सूत्र है उससे कहीं ष्ठी हो गई है ये मत समझ लेना बालकस्य रक्षाम करोति में बालकस्य में बालक से शेषे से नहीं है ये जैसे एकदम तो रामस्य पुस्तकम अस्ती तो वहां तो रामस्य पुस्तकम ये ष्ठी शेषे है कहाँ भी प्रणाम हो गया नहीं है उसे तो नहीं व्यक्ति परिणाम क्यों बोल लेगा व्यक्ति परिणाम उसे कहते हैं कि जहाँ ये व्यक्ति होनी चाहिए और ये कर दी गई है ऐसा कहा है यहाँ ये जो है ना दोनों के है। सूत्र हैं अलग अलग करने वाले से से से से से तो कहाक में, में, में आ गया शच्टी शच्टी कारक में, कहां करता है? कारक में नहीं करता है वो तो ये हो गया कृतिक्रमणो कृति आगे है सड़सठवा नियम कृत्य कृत्य के साथ में ये लिए अर्थ में आता है पीछे आया था शायद एक बार आ चुका है ना तो कृत्य आ चुका है और बाकी ये और जो दिए हैं शब्द आगे समक्षम मध्य अंत इत्यादि अंतरे इनके साथ भी षष्ठी होती है जैसे भोजन के लिए तो भोजन से कृत समक्ष के सामने तो गुरो समक्षम गुरु के सामने मध्य मध्य में छात्राणाम मध्य छात्रों के मध्य में में षष्ठि हो गई ऐसी अंत अंदर गृह से घर के अंदर या अंतरे तो इस तरह से ये आगे है दूरांतिकाथे ही षष्ठ त्रस्याम दूर और अंतिक इनके पर्यायवाची जो शब्द हैं तो इनके साथ इनके साथ जो अन्य शब्द आएंगे ठीक है तृतीय है इसमें दूरांतिकार्थ ही और दूसरा था दूरांतिकार्थ द्वितीयाच्य वो उन्हीं शब्दों में करेगा ये इन शब्दों के साथ वाले शब्दों में करेगा तो ये षष्ठी भी करता है पंचमी भी करता है तो गांव से दूर तो ग्रामस्य से भी कह सकते हैं ग्रामात दूरम भी कह सकते हैं ऐसे ही समीपम् पार्श्वम् सकाशम इत्यादि आगे है तुल्यर्थ ही रतुलोपाभ्याम तृतीय अन्य तरस्याम वाले जो शब्द हैं उनके साथ वाले शब्द में तृतीया अन्य तरस्याम तृतीया विकल्प से होती है ऊपर से ष्ठी आ रही है तो दो हो गई तृतीया और ष्ठी ये ष्ठी का अनुवाद चल रहा है तो हमें षठी का प्रयोग करना है तो कृष्ण के समान तो कृष्णस्य तुल्य कह सकते हैं और कृष्णेन तुल्य भी कह सकते हैं ऐसे ही सदृश ऐसे ही समाह ही, से ही अगला सूत्र है ठीक चतुर्थी चाशिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित ये पाद का अंतिम सूत्र है और विभक्तियों का प्रकरण यह समाप्त हो जाता है तो यहां ये कहता है कि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इनके साथ अन्य शब्द में चतुर्थी हो जाएगी जैसे कृष्ण का भद्र हो कुशल हो तो कृष्णस्य और यह भी विकल्प से करता है ऊपर से अणतर के तुल्यार्थ ही सूत्र से अनवृत्ति आ रही है तो दूसरे पक्ष में षष्ठी हो जाएगी ष्ठी और चतुर्थी तो कृष्णस्य भद्रम कृष्णाए भद्रम संधि का सूत्र कह सवण दीर्घ तो आप सभी से परिचित हैं अक से उत्तर और सवर्ण में है सप्तमी तो सप्तमी का संबंध सप्तमी के साथ जोड़ते हैं अनुवृत्ति के सारे पदों को पहले ले आते हैं और विभक्तियां देखते हैं कितनी कितनी कौन कौन सी है तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अची की उसमें सप्तमी का पता है हमें सूत्र में सवर्ण में सप्तमी आ गई तो सवर्णे को अची के साथ जोड़ दिया सवर्ण बन गया उसका विशेषण तो सवर्ण अच्छ परे रहते हम पंचमीय है से उत्तर अब दीर्घ में है प्रथमा उधर तो उधर एक में प्रथमा है ऊपर से आ रहा है एक पूर्व परे हो तो एक को दीर्घ के साथ जोड़ देंगे आदेश अपनी से बोल दो दीर्घ आदेश दीर्घ ही का आदेश होती चलिए अनुवाद देखिए तो बच्चे का सोना शिशो शयनम पुस्तक से पठनम धन से दानम भोजन से कृत्य तो शिशो कर्ता में कर्ता षष्ठी है पुस्तक से पठनम में कर्मष्ठी धनस्य में कर्म में भोजन से कृते, यहाँ जो है कृते शब्द एक अलग ही अव्यय है, है इसके साथ में अलग षठी व्यक्ति हो गई है ये ष्ठी शिष्य से कर सकते हैं ऐसे ही गृह से मध्य भी मध्य अंत अंतरेवा है अस् समम स्त्रीलिंग है ये किसी बालिका के समक्ष सामने ग्राम से ग्राम से दूर और जनकस्य समीपात पार्श्वात पार्श्वाद सकाशादी शिष्य शिष्यस्य और शिष्याय भी कह सकते हैं लेकिन सृष्टि का अनुवाद है ये शिष्यस्य से आयुष्यम भद्रम कुशलम श्रम वूयात पठती इम बाला अक सवर्ण पठती स्मरतु पठतीयम स्मरतुपदेश दीर्घ उकार हो गया वसती इह इम बाला यहाँ दिवस संधि संदीव भी हो गई और पीछे गुण का सूत्र आ चुका है गुण भी हो गया तो वसती हेयम बाला मेघा गर्जंती गर्ज धातु का प्रयोग दिखाया है ऐसे ही वस्त्रम व्यती ये वे तंत्र संताने वयति व्यतः व्ययंती परसिपद की है उभय है वैसे तो क्योंकि व्यत है स्वरित करत रही प्राय क्रिया फैले और शिशु मूर् तो मूर्छा मोह समुचरा रूप चलाएंगे तो रेप की उपधा को दीर कर लेंगे अलीचा तो शिशु मूर् छति ऐसी श्रेय सेवाया तो गुरु श्रयती गुरु का आश्रय लेता है और आश्रय शब्द भी इसी धातु से बनेगा श्री से ही है कह सकते हैं कह सकते हैं, हैं? जनक पुत्र भरती है पुत्र को भरता है तो भरता हिंदी बोलते हैं ना कि हम तो इन्हीं का भरना भरते रहते हैं अर्थ वही है धातु यही है लेकिन भरण पोषण तो पुत्र का पालन करता है पुत्रम भरति वायु सरति श्रीगत सरति सरत सरंति इसी से बनता है संसार सम्यक सरती संसार है अनुवाद देखिए इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है ये पीछे से याद दिला रहे हैं आप अच्छा लगता है वाला बाग भी प्रयोग कर दिया तो इस लड़की का पढ़ना अब यहाँ पढ़ना की हम बनाएंगे संस्कृत पठन तो पठन का पठन का कर्ता कौन बालिका लड़की तो कर्तिकर्मण हो कृति तो अस्या या एत्या बालिकाया पठनम और उसे अच्छा लगता है अब इसको थोड़ा अलग कर लो यहाँ लग जाएगा रुचर्थ नाम प्रिय माणा तो तस्मय रोचते संप्रदान संज्ञा हो गई चतुर्थी हो गई हाँ अमुषम भी कह सकते तो अस्या बालिका या पठनम तस्मयी रोचते उस कन्या का खाना पकाना इसे अच्छा लगता है तो पश्चातु का भी ये कन्या कौन बनेगी कर्ता, कर्ता बनेगी खाने का भी करता बनेगी तो दो धातुएं हैं ये भोजनम या खादनम भी कह सकते हैं खादनम पचनम तो अह या ये तस्ह कन्या हाँ उसे है ठीक है ये तस्या नहीं बनेगा तस्याह। हाँ तस्ह या अमुष्या तो तस्या है खाना नहीं खाना पकाना दो चीजें हैं या खाना पकाना एक लेंगे, एक लेंगे? उस तो कन्या का, पकाना, भोजन का पकाना। खाना पकाना कर लेंगे नहीं खाना पकाना अगर ऐसे बोलेंगे कि भोजन पकाना अर्थ लेंगे तो यहाँ भोजन पचन इनका समास भी करना होगा लेकिन ऐसे तो वाक्य अभी शायद नहीं देंगे ये समास वाले यहां पर तो इसको अलग अलग रखो वही अच्छा है हम वैसे बन वैसे जाएगा लेकिन वहां समास करना होगा भोजन पचन का भोजन से पचनम भोजन पचनम लेकिन समास के अनुवाद तो भी आए नहीं है ना अभी प्रारंभ नहीं किया इन्होंने लेकिन बनाना चाहो तो ऐसे बनाएंगे कि भोजन पचन ये एक शब्द बन गया भोजन का पकाना तो भोजन का पकाना समास करके भी शब्दीय क्रद रहा ठीक है ना तब भी इसका ये कर्ता बनेगा फिर और कर्ता में ष्टी फिर भी होनी है तो तस्या कन्या भोजन पचनम असमय रोचते लेकिन ऐसा यहाँ कुछ अटपटा सा लग रहा है बोलने तो तस्या, कन्या, में कहां से में रोच गए आप ये लुट प्रत्यंत का प्रयोग दिखा रहे हैं अभी पाका। वैसे पाका हाँ चलो ठीक है पाका ही बोल दिया है पाको बोल दिया है तो भोजन से पाक बोलेंगे तो समास कर दीजिए आप उसको तो और अच्छा रहेगा भोजन पाक और भोजन से पाक समास नहीं भी करेंगे तो उस अवस्था में पाक शब्द तो अलग हो गया तो इसको इस रूप में लेंगे कि पाक शब्द कृदंत है तो इसका कर्म क्या है किसका पाक हो रहा है भोजन का, भोजन का।, भोजन का। तो भोजन में कर्म सृष्टि हो जाएगी भोजन और भोजन का करता भोजनाकर्ता नहीं कहेंगे पाक का ही करता कहेंगे पाक, पाक का कर्ता पाक का कर्ता कौन है कन्या यानी कि पाक का एक कर्म है एक करता है जी। तो कर्ता में भी ष्ठी और कर्म में भी ष्ठी लेकिन इसमें फिर एक बात और भी तो आएगी कि उभय प्राप्तो कर्मणि जहाँ कर्ता और कर्म दोनों में श्रष्टि आती है कर्ता और कर्म दोनों में सृष्टि प्राप्त हो रही हो तो वहां कर्म में होती है फिर उभय कर्ता में नहीं होगी फिर तो कर्ता में तृतीय हो जाती है फिर अनभित होने से तो फिर इस तरह से बनेगा तो ये ज्यादा जटिल नहीं होता जा रहा है ऐसे वाक्य क्यों देंगे अभी ये हाँ तो ए, ए तया, ए तया क्यों ए तया तया कन्या, कन्या भोजन से पचनम तया, तया कन्या भोजन पचनम फिर उन्हीं का है क्या तो ये तो, तो और इसको इस इस तरह से लें उस कन्या का खाना पकाना तो तस्य कन्यायाह भोजन से पचनम रहेगा पचन का ही इनि पचन का ही कर्म पचन का ही कर्ता पाक ठीक है, है। पाक बोल दो तो तस्य कन्यायाह भोजन से पाक तो पाक का कर्म भोजन पाक का कर्ता कन्या लेकिन वही बात है फिर वह प्राप्त हो हम्म तो इसको समास करके सही रहेगा ये तस्य कन्या तनिया भोजन पाक रोचते भोजन पाकोस्मयी रोचतेको स्मय रोचते, रोचते। चलिए आगे इस लड़की का जाना देखो तो अस्या बालिकाया गमनम पश्य यहाँ कर्ता में सृष्टि हो गई उस बालिका का सोना देखो तस् बालिकाया शयनम पश्य इस गुरु का उपदेश कैसा है तो उपदेश कृदंत शब्द और गुरु कौन होगा उसका कर्ता तो अस्य अस गुरोरुपदेशदृशोस्ती कथम नहीं कथम तो उपयुक्त नहीं रहेगा नहीं कैसा है? का मतलब है क्वालिटी की बात हो रही है तो की दृश्योस्ती उपदेश पुलिंग में आएगा नहीं है और कैसा है कैसा का मतलब उपदेश की क्वालिटी कैसी है और किस लिए का तात्पर्य प्रयोजन क्या है उपदेश देने का दोनों में अंतर है यह कन्या धन का दान करना चाहती है प्रत्यय प्रत्यय क्यों होगा यह कन्या धन का दान करती है कन्या धनस्य दानम तुम इच्छति लेकिन अभी तुमुन नहीं लाए हैं ये अनुवाद नाथ ये लिट प्रत्यय बोलना चाह रहे हैं दान करना धन का दान करना धनस्य दानम बस वो दानम का ही दान करना अर्थ हो गया दाँच्छे, दाँच्छे, करना को अलग से नहीं बोलेंगे क्या क्या क्या क्या नहीं इ, आयम, इयम कन्या धनस्य दानम इच्छति बस वो दान करना ऐसी है वो ठीक है हम कर्तुम बोल सकते हैं लेकिन वो अभी कर्तुम तुमन प्रत्येक अभी नहीं लाए हैं अनुवाद में ये आगे आएगा तब बोलेंगे उसको अभी ये के और परिष्कृत होते जाएंगे ये सरल सरल के बना रहे हम लोग अभी प्रत्यय बोल सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में में वैसे दान करना सीधे धातु से ही तुमन कर सकते हैं दातुम इच्छती देना चाहती है देना तो चाहती, चाहती अर्थ यही तो है कि दान करना चाहती है तो हम यू भी कर सकते हैं कन्या धनम दातुम इच्छती अब यहां पर धनम में अब श्रष्टी नहीं होगी अब कर्मी ही रहेगा ये दादातु का नहीं बोले धन्य कन्यादम कन्या अभी मैंने कहा इतनी देर से मैं बोल के आ रहा हूँ अभी तुमन प्रत्यय नहीं लाए हैं अपने अनुवाद में ये लेकिन आप यदि तुमन बोलोगे मैं उसको निषेध नहीं कर रहा हूँ तो आपको दानस ऐसी बोलना पड़ेगा कर के साथ में दानम कर ठीक है तो दानम कर आप बोल सकते हैं और धन में सृष्ठी ही आएगी धन से दानम कर तो लेकिन अभी तुम उनको लाए नहीं है ये अध्ययन के लिए गुरु के पास जाओ अध्ययन से कृते है गुरु समक्षम या मध्य हाँ समक्षम ही ठीक है अब निका पीछे आ चुका समक्षम को भी सीख लो हर चीज का स्वाद लो गुरूर जो भोजन सामने आ रहा है उसी का स्वाद लो आप पीछे की याद मत करो अभी तो गुरो समक्षम गच्छ। गुरूर नहीं गुरोह गुरूर। राम के तुल्य भोजन के लिए घर के अंदर आओ तो भोजन से कृते ग्रहतरा ग गृहस्यांतरे आगछ गृह आगछ अंतर आगछ यहाँ भोबो को गया लगा ये उत्तर उत्तर नहीं उत्तर देते समय सोच गया और क्या उत्तर दे रहे हैं है। रेफ नहीं है क्या अंतर में अंतर आगछ का रेफ नहीं है तो आप तो कुछ और करी थी पहले तो मैंने कहा उत्तर सोच के बोला करो देखो उत्तर शीघ्र भी बोलना है और सटीक भी बोलना है दोनों बातें अब सोच के बोलने का अर्थ ही नहीं कि मैं यहाँ चुप बैठा हूँ आप सोच रहे हैं कि आचार्य आपने कहा था कि सोच के बोलना मुझे सोच गम गम। है मुझे सोचना दो कम से कम कुछ तो टाइम लगेगा ही या तो आप कहते नहीं ऐसा तो मैं तुरंत बोल देती लेकिन आपने बंधन डाल दिया कि सोच के बोलो तो मुझे सोच दो तो अब थोड़ा तो ऐसा भी नहीं शीघ्र ही बोलना है और सटीक बोलना है क्योंकि रेफ का तो आप लोग काफी अभ्यास हो गया होगा और फिर मैंने प्रारंभ में ही बताया था सब रेफ के विषय में अंतर आगे तो कौन सा हो गया आठवां हो गया नवा वाक्य गांव के समीप या दूर से इस लड़की के लिए फूल लाओ तो ग्रामस्य से समीपात दुरादवा समीपात दूरादा ठीक है वाह या की जगह वाह लगा देंगे तो ग्रामस्य समीपाद से और इस लड़की के लिए अब यहां हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे बालिका तो अस् बालिका यही पुष्पाणी आनय पुष्पाण अब इसमें संधि का औरतों की नियम नहीं है बीच में देख लो कि ग्राम से समीपाद दूरादवा दूरादवा तो दूराद वाह में आ और आगे यदि हम अस्य ही बोलेंगे दुराद तो दुराद वास्त बालिका यही पुष्पाण न्याण हाँ क्या कह रहे थे आपका हाँ, इस लड़की के लिए हाँ तो ष्ठी बोलेंगे फिर कि अस्या अस्या कृते बालिकाया कृते बालिकाया ठीक है ठीक है पुष्प कृत्या बोल सकते है राम के तुल्य कोई नहीं है तो रामस्य या रामस्य अथवा रामेण तृतीय भी कह सकते हैं रामस्य तुल्य रामेण तुल्य कोई नहीं है को नास्ती ना रामस्य सदृश को इस बालक का कुशल हो तो यहाँ पर कुशल के साथ में चतुर्थी और ष्ठी तो असमयी बालकाय अथवा अस्य बालकस्य चतुर्थी भद्र सूत्र से दोनों व्यक्तियां कर सकते हैं कुशल हो बालकस्य। हम्म। कुशलम रहे भूयात कुशल हो और नहीं भी लगाते हैं भूयात को तब भी चल जाता है हम्म। अस्तु भी कह देते हैं कुशलम अस्तु इस लड़की की ये पुस्तकें हैं तो अस्या बालिकाया यह बादल गरजता है अयम मेघो पुत्र मूर्छित होता है पुत्रो मूर्छति यह बालक पिता का आश्रय आश्रयता है अयम बालको जनकती पित्री शब्द अभी नहीं आया है यानी गलत नहीं है लेकिन वैकल्पिक रूप में रखो आप उसको राजा प्रजा का पालन करता है तो प्रजाम पालयति और अगर हम इस तरह से लें कि कृदंत शब्द बना लें पालन को अलग तो होगा राजा प्रजाया पालनम करोति लेकिन ये वाक्य ऐसा होगा जैसे कोई नौ सिखिया संस्कृत बोल रहा हो है ना क्यों क्योंकि पालयति उसको पता ही नहीं वैसे धातु इन्होंने पालयति अभी दी नहीं है यहाँ पर है हाँ भरति आज गई ठीक है भरति बोल सकते हैं इसमें तो राजा प्रजाम भरति, भरती प्रजाम भरति, इस तरह से हवा चलती है तो वायुर्भ वायु सरति ये स्त्री का प्रयोग आपको बता रहे हैं अभी हाँ आप इसे अनुवाद के शब्द नहीं छोड़ देते हो आप भूल जाते हो है ना डेट रहा करो जिस अनुवाद में है हम उसके शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करना है आपको जिससे इनका सबका अभ्यास होता रहे पीछे का भी आगे का भी तो वायु सरति और क्या है वह वस्त्र बुनता है तो स वस्त्राणी या वस्त्रम एक वस्त्रम भी बन सकता व्यारी। है वायती तू खाता है पीता है हंसता है है इसमें कौन सी नई बात है ये तो सामान्य से बात हो गया तो ये क्या कहना चाह रहे हैं नहीं खादती नहीं, खाने के अड़ती धातु इसमें और तो की नहीं आई है अभी तो ठीक है खादती बोल दो खादसी और पीता है की पीबसी हससी और जयसी तो इसमें कोई नई धातु तो आई नहीं शायद अभी इस वाक्य में ये पीछे के इन्होंने स्मरण करा दिए हैं मैं ईश्वर का वंदन चिंतन करता हूँ का है मैं पानी में तैरता का प्रयोग तो धातु अभी दी नहीं है इन्होने अभी आई नहीं है मैं पानी में तैरता हूँ तो अहम जले तरा अब ये जल से पार नहीं जा रहा हूं पार जाना होगा तो फिर जलम हो जाएगा जलम, जलम जल के अंदर ही तैर रहा हूं बस व्यायाम के रूप में है जो भी कुछ, ठीक है अशुद्ध में अस्य बालिकाम, तो अस्या बालिकाया पठन के साथ में ष्ठी है भोजन से पाक तो अमुम रुचते में यहाँ पर असमय क्योंकि रुचिर था है और इमे पुस्तकानी ईमानी पुस्तक आय ठीक है बस इतना ही रखते हैं प्रणो हो